तो हम लोग उनसे जानने की कोशिश करेंगे उनके बारे में और सिक्योरिटी के बारे में तो आप सभी की तरफ से विनायक राव भद्रिकेक जी का बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू कैसे हैं आप ठीक है ठीक है <laughs> और मैं चाहूँगा कि आप अपने बारे में कुछ बातें बताइए अपने परिवार के बारे में मेरा बड़ा लड़का विराज विनायक बद्री के में एक अच्छा फॉरनर कंपनी में क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर है उसका क्वालिफिकेशन एम यू एच सी एंड वी पी एच ऐसा हो गया है दो नंबर लड़का है वो भी एम आई डी सी महाराष्ट्र औद्योगिक मंडल में अकाउंट ऑफिसर है अच्छा अच्छा हाँ और अभी उसको उसका तो आंधेरे में बैठता है सारतीय उद्योग भवन में उसके पास तो पूरा बम्बई का चार्ज रहता है।, है।, है।, अच्छा, है? है, है सागर विनायक पत्री के वो भी अभी एम हम्म एस सी पी एस सी का तैयारी कर रहा है अच्छा अच्छा हमारा <laughs> जो वाइफ है वो तो क्या हम लोग को अच्छा तरह से घर से घर घर संभालता है सबको अच्छा तरह से हम लोग का देखरेख देखरे करता है चलिए विनायक राव जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया आपके तीन बच्चे हैं जो अलग अलग विषय पे काम कर रहे हैं एक तो पूना में है और एक अंबरनाथ और अंधेरी में काम करते हैं और साथ में एक लड़का जो है वो अभी पढ़ाई कर रहा है एम पी सी तो अब आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूँगा कि आपका जो नगर में आप थे महानगर पालिका uh, में बॉम्बे म्यूनसिपल सिक्योरिटी फोर्स में तो उसके बारे में कुछ बातें बताइए मैं बॉम्बे म्यूनसिपल सिक्योरिटी फोर्स में नाइन्टीन uh, में भर्ती हो गया बाद में मेरा uh, पूरा सर्विस uh, 29 नाइन ईयर हो गया हुँ, हुँ, हुँ. और उधर तो बहुत हम लोग को ड्यूटी करते समय ऐसा अच्छा भी एक अनुभव आता था और कभी कभी बुरा भी आता था हम्म हम्म और हमारा ड्यूटी बोलेगा तो ऐसा बोलेगा तो अच्छा भी था और बहुत खतरनाक भी था अच्छा अच्छा है <laughs> क्योंकि रात को किधर भी ऐसा ड्यूटी करना पड़ता था अकेले पॉइंट पे आ, तो अकेले पॉइंट पे ड्यूटी करते समय कोई कोई पॉइंट पे कोई एक भी ऐसा आदमी नहीं रहता था रात के ग्यारह से सुबह सात बजे तक तो उधर हम लोग को अकेला ड्यूटी करना पड़ता था और ऐसा मुंबई महानगर पालिके का जो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट है वो मुंबई महानगर पालिके का सबसे मेन डिपार्टमेंट है हम्म हम्म और वो मेन डिपार्टमेंट में मैं अच्छा सर्विस किया इतना साल कितना साल किया आपने ट्वेंटी नाइन यर्स अच्छा अच्छा तीस साल लग से मंथ हम्म हम्म हम्म चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और आपके जीवन में आप जैसे क्या आप कहते हैं ना उतार चढ़ाव तो हर एक व्यक्ति के जीवन में आता है सुख दुख आपके जीवन ओ, में आता है तो सबसे ज्यादा जो संघर्ष वाला समय था वो कब था आपके जीवन में जब मैं नाइनटीन में दसवीं फेल होके बॉम्बे आ गया हुँ, हुँ, हुँ, तो इधर हम लोग को मेरे को रहने को जागा नहीं था या खाने को किधर रहने का वो हमारे सामने बहुत बड़ा समस्या था। समस्या था तो समस्या को हम एक करके हमारा एक सगे वाला था उसके पास हम रह गया रहने के बाद एक छोटा कंपनी में 1978 में आ, काम किया तो 1972 तक छोटा एक कंपनी था उसमें काम किया वो टाइम पे तो हमको ना खाने का ठिकाना था ना रहने का ठिकाना था और ऐसा टाइम पे हम बहुत मुश्किल से संघर्ष किया और मैं ये सोचता था कि एक ना एक दिन कभी भी अपने को अच्छा नौकरी लग जाएगा लेकिन ये बॉम्बे में अपन खुद का रूम लेगा कि नहीं लेगा वो तो मेरे को बहुत समस्या बिकट था मेरे सामने हुँ, हुँ, लेकिन मैं आज के ज़माने में तीनों लड़के को तीनों अच्छा फ्लैट लेके रखा है और मैं खाकी वर्दी में सिक्योरिटी डिपार्टमेंट में ड्यूटी किया ट्वेंटी नाइन ईयर्स तो कभी ही ना पान ना तंबाकू सिगरेट कुछ कई व्यसन नहीं किया तो आप भी तक नहीं क्या बात है हाँ अभी तक कुछ व्यसन नहीं और मैं तो सबको यही बोलता है क्या आदमी को पगार भले कितना ही होना दो लेकिन वो कुछ के कुछ व्यसन नहीं रहेगा तो उसका जरूर सुधारना हो जाता है हम्म हम्म ऐसा मेरा तो इस खुद का एक्सपीरियंस है <laughs> ऐसे। सही बात है बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि व्यसन नहीं होने से जीवन आ, में एक बहुत बड़ा फर्क पड़ जाता है बहुत ही एक चेंज हम लोग फील करते हैं अगर व्यसन कर लेते हैं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है फिर पैसे आपके आपके पास नहीं रहते हैं और सारी पैसे या तो नशे में या तो फिर इलाज में चला जाता है और जिससे परिवार उद्धवस्त हो जाता है भाई विनायक राव जी से हम लोग बातें कर रहे हैं और मुंबई में उन्होंने तीस साल सिक्योरिटी फोर्स में काम किया मुंबई महानगर पालिका में और इसके साथ मुंबई में आप रहे तो मुंबई का जो जीवन स्टाइल है मुंबई का जो जीवन पद्धति है वो बिल्कुल अलग है तो मैं चाहूँगा कि उसके बारे में बताइए वहाँ का जीवन शैली के बारे में अभी हम जब बम्बई में आया था तो नाइनटीन में तो इतना बम्बई में रस नहीं था और अच्छा लगता था लेकिन अभी के टाइम पे बोलेगा तो बम्बई में इतना रस है का पूछो मत और जिसको अच्छा सर्विस है तो उसको कुछ खुद को वेशन नहीं होगा तो वही उसका ही वो आगे बढ़ जाएगा और उसको कुछ भी व्यसन होगा और उसको लाख भी एक लाख भी पगड़ होगा तो उसको सुधारना नहीं होने वाला तो इसके लिए सब आदमी ने ऐसा रहना चाहिए कि अपना जीवन कैसा अपन अच्छा तरह से रखेगा अपने बाल बच्चों को अपने बच्चों को अपने औरत को या सगे वाले को सबको कैसा अपन हैंडल करेगा करते, हैंडल करते हैं उसके ये हैं। तो अपने ऊपर रहता है हुँ, हुँ, हुँ। जब व्यसन लगता है तो कोई अपने को बोलता नहीं का तुम्हें ये व्यसन कर दो अपन खुद सामने से वो लाइन में जाता है फिर छोड़ने से बोलता है मेरे को छुटता नहीं ये तो बहुत तो मेरे ख्याल से तो गलत बात है, <laughs> है। बहुत ही अच्छी बात आपने है आपने बताया आशा करता तो हूँ हमारे श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है और जाते जाते मैं यही कहूंगा कि आप ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय से भी जुड़े हुए हैं राजयोग भी कर रहे हैं तो यहाँ आके आपको कैसा महसूस हो रहा है आप क्या फील कर रहे हैं थोड़ा सा अपना अनुभव सुनाइए अभी तो मैं इधर आ गया तो मेरे को तो ऐसा लगा है क्या हम इससे पहला बहुत जल्दी आता था तो अच्छा हो जाता था लेकिन हमको आने को इधर देर हो गया और इधर तो इतना अच्छा है सुविधा है और अच्छा आदमी का माइंड इतना अच्छा ब्रेन हो जाता है कि उसको कैसा रहने का कैसा जीवन जगह रह, रहने का कैसा खाने का कैसा सब इधर आके आ, अपने को सब अपना मालूम पड़ा मालूम पड़ा तो मैं तो बोलता हूँ कि मेरे को तो बहुत लेट हो गया ये <laughs> इधर आने को <laughs> लेकिन यहाँ मैं पहला ही ज्वाइंट हो जाता था और मेरे में बहुत कुछ परिवर्तन आ, परिवर्तन आ जाता था और हमारे बच्चों को और को हम यही लाइन में लेके आएगा <laughs> एक्चुअली विनायक राव जी बहुत ही अच्छी बात आपने है आपने बताया आप ब्रह्मा कुमारी इसमें आए आपको बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के विचार आपके मन को सुख दे रहे हैं शांति दे रहे हैं और साथ ही साथ आपको फील हो रहा है कि क्यों नहीं मैं पहले आता आप समय के अनुसार मैं जब भी आप आए देर आए दुरुस्त आए तो अभी आपका विचार है कि आप सभी परिवार को इस आध्यात्मिक संस्था से जोड़कर अपना और दूसरों का कल्याण करें तो चलिए बात ही अच्छी बात है आपने बताया आशा करता हूँ हमारे श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा है आपके भावों को समझ पा रहे हैं कि किस तरह से हमारे जीवन में हम लोग अच्छा जीवन शैली को अपनाते हैं तो जीवन अच्छा बनता है और उसमें व्यसन से अगर हम दूर रहते हैं तो बहुत जल्दी हम लोग जो है अपने जीवन में तरक्की करते हैं अगर व्यसन आ जाता है तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में नुकसान हो जाता है हम अपने जीवन को नहीं बना पाते परिवार को ठीक से नहीं चला पाते तो ये चीजें आपको पहले से ही पता था तो आपने बम्बई जैसे शहर में रहकर किसी भी प्रकार का आपको वेशन नहीं है ये बहुत अच्छी बात है और लोगों को भी ये मैसेज देना चाहते हैं आप और ब्रह्मा कुमारी संस्था में आकर आपको बहुत ही अच्छा आत्मसंतुष्टि मिल रही है जो औरों को आप बांटना चाहते हैं तो विनायक राव जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए थैंक यू थैंक यू आप सुना है रेडमोट वन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कते रहो